एवं कर्म विद्या गति गतिश्रवणन विरक्तस्य प्राण विद्य चितितेकाग्र तुद्धि अतएव साधन चतुष्ट तो मुख्याधिकारी विद्युक्त्य प्रश्न आरभतेन इसके पहले तीन प्रश्न उत्तर से विचार हो गया पहले कर्म और विद्या विद्या है उपासना कर्म से और उपासना से कर्म समुचित तो उपासना से में से ब्रह्म तक तो, मार्ग कहा गया वो गति श्रवण न विरक्त तब कर्म उपासना का फल प्राप्त करने के लिए पितृलोक देवलोक को प्राप्त करेगा सुख को के फिर वापस परिवर्तन करेगा वापस आएगा तुम जो श्रवण से संसार से विरक्त जो होता है उसी के लिए आगे ब्रह्म विद्या वैराग्य होने पर भी चित्ते अंत गोण शुद्धि इसके लिए प्राण विद्या चित्त काग्र तुद्धिमत प्राण उपासना जो प्राण उपासना कामना से करेगा तो प्राणात्मक प्राप्ति फल है निष्काम होकर करने से अंत शुद्धि ज्ञान का साधन होता है तो प्राण उपासना से चित्त एकाग्र तुद्धि चित्त के एकाग्रता और चित्त की शुद्धि शुद्धि मत शुद्धि वाले का जिसका चित्त एकाग्र हो गया जिसका चित्त शुद्ध हो गया ऐसे शुद्धि मत हो साधक हो अत साधन चतुष्ट जो वैराग्य होता है चित्त एकाग्र होता है शुद्ध होता है तो साधन चतुष्ट होता है एकाग्रहण से विवेक होता है वैराग्य विवेक वैराग्य होने से समाधि सर्च संपत्ति भी होती है शुद्ध होने पर तो यही होता है मुख्य अधिकारी साधन चतुष्टय होता है मुख्या अधिकारी ना मुख्य अधिकारी वही जब वैराग्य हो साधन चतुष्टय हुआ तो मुख्य अधिकारी उसके लिए पर विद्य पर विद्या ब्रह्म विद्या का कथन करने के लिए प्रश्न तय आगे चतुर्थ पंचम सीन प्रश्नों का आरंभ करते भगवान भाष्य का मंत्र का प्रतीक लिया प्रश्नत्र अपर विद्यागोचर सर्व पारिसम संसारम व्याकृत विषय साध्य साधन लक्षण अन्य पूर्वक प्रश्नत्र तीन प्रश्नों के द्वारा अपर विद्यागोचर सर्व अपर विद्या का विषय पर विद्या ब्रह्म विद्या अपर विद्या विद्याप्य सब कुछ कथन कर दिया तीनों प्रश्नों के द्वारा है, व्याकृत विषय व्याकृत स्थूल विषय है व्याकृत आश्रय साध्य साधन लक्षण साध्य साधन के द्वारा लक्षित होता है अनित्यम, ये सब का संसार का विचार हो गया तीनों प्रश्नों के द्वारा ठीक में पूर्व विद्या एवं अमृतत्व तो तेर उत्तर प्रश्न आरंभ व्यर्थ इत पहले पूर्व विद्या के द्वारा अमृत अस्मृत ऐसे कहा था अमृतत्व तो मुक्ति कही गई तो उत्तर प्रश्न तीन प्रश्न का आरम्भ व्यर्थ ऐसे कहते तीनों प्रश्न के द्वारा जो कहा गया संसार मुक्ति नहीं वह अमृत जो कहा गया आप संसार में थी अतो न तन मुख्यम अमृतत्व में तेर संसार संसारे यहाँ जो अमृत शब्द कहीं आया मुख्य अमृत तो नहीं है तो संसार हेतु संसार के कारण क्या है क्या व्याकृत है व्याकृत आश्रय व्याकृत विषय क्या था व्याकृत आश्रय जिसका तद अंतर्गत उसके व्याकृति तो के अंतर्गत कार्य के अंतर्गत स्थल संसारे साध्य साधन लक्षण साध्य साधन संबंधे नक्ष्यते साध्य साधन लक्षण लक्ष्य के कार्य उत्पाद्य साध्य साधन के द्वारा साधन यागा साध्य स्वर्ग आदि तो कुछ कुछ कर्म से पुण्यपाप होता है से उत्पन्न होता है यद अप्रह्माण प्राणस्य साध्य साधन उभयात्मक तथा अपर ब्रह्म प्राण साध्य साधनात्मक साध्य होता है उपासना का साध्य होता है वो साधन है उसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्ति होती अन्य अनित्य अनित्य होने से संसार सब कुछ अपर ब्रह्म आत्मा तु न तथा तो इत्या आगे कहेंगे आत्मा साध्य साधन लक्षण नहीं अनित्य नहीं भाष्य में असाध्य साधन लक्षण अमनोच अमनोगोचर अतींद्रिय विषय शिव शातम अविकृतम अक्षर सत्यम परम्यम पुषाख्यम सबायाभ्यंतर अजम वक्त प्रश्नत आरभ्यन अभी संसार विषय विचार हो गया अब क्या असाध्य साधन लक्षण पहले तो साध्य साधन लक्षण से विपरीत साध्य साधन लक्षण अमृत ये अमृतपुरशु मंत्रुंडित अमोन गोचर मन गोचरण मनुकाभिषाण अतिद्रिय विषय शिव शातम अविकृतरूपे विकृतने अक्षर नित्य सत्य हैख्य सवायाभ्यंतर बाहर अंदर के साथ एक आज तत्व को आना है इसलिए उत्तर हम तीन प्रश्न का आरंभ किया जाता है भाष्य में इंद्रिय विषयत्म अतिक्रांतम यथि अभ्याकृतम अकार्य अति विषय का अर्थ इंद्रिय विषयत्व को अतिक्रांत किया यथा इंद्रिय विषय नहीं उसका अर्थ अभ्याकृतम मतलब कार्य व्याकृत होता है कार्य व्याकरण होता है प्रकट होता है तूभूत होता है कार्य अव्या नहीं कार्य नहीं। तेतु अप्राण प्राणोचरत्व कर्मेन्द्रिय अगोचरत्म प्राण का प्राण उसमें नहीं प्राण विषय नहीं तो प्राणात्मक कर्मेन्द्रिय का विषय मनो गोचरत्व न का विषय नहीं उनसे, उनसे ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं सुख रूपत महा शिव स्वरूप सुख निवृत्त अन शांतम अनर्थ रहित शुद्ध ब्रह्म करना है तत्र भाव विकार रहितम हेतु शांत क्यों है अनर्थ क्यों है क्यों भाव विकार इसलिए सौभाविकार अभाव अन उत्पत्ति परिणाम वृद्धय निषिधा अभिकृतम कह करके उत्पत्ति नहीं परिणाम नहीं वृद्धि भी नहीं और अक्षरम कह करके अपक्षय नहीं विनाश भी नहीं अपेक्ष से दोनों निषेध हो गया उत्पत्ति निषेध है ना? जो उत्पत्ति ही नहीं उत्पत्ति का निषेध हो गया कह करके। उत्पत्ति निषेध होने से उत्पत्ति के, के बाद जो अस्तित्व जायत अस्थिवर्धते अस्तित्व उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व वो भी निषिद्ध हो गया छह भाविकार में जायत अस्थिवर्धत्य अस्थि का भी निषेध होता है वह अस्थि अर्थ उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व अस्ति उसका निषेध होता है अ सदरूप आत्मा ते सदैव समय दमग्रसित उसका निषेध नहीं होता वो भाविकार नहीं वो विकार ही नहीं सदरूप है जायते ही नहीं तो उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व भी नहीं होगा इसी प्रकार छो छों का निषेध हो गया <स्थाथ> अत्र सार्वत्र है सत्यम अविकृतम क्यों क्योंकि क्यों सत्यम सत्यम तो काल तय एक रूप तीनों काले में एक रूप होने सत्य होगा कभी परिवर्तन होता है, होता है, पर है तो सत्य नहीं कभी तो सत्य नहीं सत्य तो एक रूप रहेगा तो सत्यम इसे एक रूप रहेगा अर्थात तो कोई विकार नहीं होता है छह विकार का अभाव हो जाएगा अर्थात तत्व अर्थ पढ़ाई तद अक्षर अधिगम्य थे तद अक्षर अधिगम्य थे का विषय दो विवाह करेंगे परा पराविद्या परा विद्या है वह जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है इस वाक्य प्रमाण है पर विद्यागम्यम पर विद्या ब्रह्म विद्यागम्यम ब्रह्म दिव्य ही अमृत पुरुष सबाहतर यह मंत्री ये भी कहते पुरुषाख्यम दिव्य हुई अमृत पुरुष पुरुषाख्य ब्रह्मभ्यंतरम कथम पुरुष शब्दोदित पूर्णत्म बाह्यभ्यंतर वस्तु भेदा अतः पुरुष शब्द से कहा गया पूर्णत्म पूर्ण कैसे होगा बाह्य अभ्यंतर वस्तु भेद बाह्य अभ्यंतर वस्तु भिन्न भिन्न होगा तो पूर्ण कैसे होगा अतः सबा अभ्यंतरम बाहर अंदर के साथ मिलाकर करके एक रूपे सव बाह्यभ्यंतरात्मक वही ब्रह्म ही पुरुष बाह्य अभ्यंतर आत्मक हुई अंतरात्मक हुई अर्थात तद व्यति तदुभये पूर्ण पुरुष भिन्न बाह्य नाम कोई वस्तु नहीं अंतर नामक वस्तु नहीं बाह्य अंतर तो शरीर कल्पना करके शरीर की अभी बाह्य अभ्यंतर कहा जाता है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बाह्य अभ्यंतर नाम को कुछ नहीं बाह्य अभ्यंतर शरीर सब कुछ उसमें कल्पित है इसलिए उत्तर प्रश्नत्र आरभ्य प्रश्नत्र इत्यादि यद्य पंचम प्रश्न अपर विद्या विषय है आगे पंचम प्रश्न का विषय तो अपर विद्या ही है। <laughs> क्योंकि प्रणव उपासना कथ न करेंगे प्रणव उपासना विषय तो फिर तीनों प्रश्न कैसे हुआ ब्रह्म ब्रह्म के लिए तथा तो तस्य क्रम मुक्ति फलत्व जो प्रान। प्राण प्रणव उपासना है अपर विद्या विषय तो है फिर भी क्रम मुक्ति उसका फल है निर्विशेष आत्म ने वो सविशेष ब्रह्म प्राप्ति द्वारा परिवेशन आत्थ सविशेष ब्रह्म प्रणव उपासना से सविशेष ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा अंत में निर्विशेष आत्मा में ही परिवशन होता है इसलिए परम्परा से सोपी पर विषय पर ब्रह्म विषय की हो गया इसे तीनों प्रश्न पर विद्या विषय एवं प्रश्न संबंध अभी विद्यात आगे का तीनों प्रश्न का संबंध पूर्व ग्रंथ के साथ कथन किया कि अभी जो चतुर्थ प्रश्न आरंभ हो रहा है उसके उसका प्रातिक संबंध वहा विशेष संबंध असाधारण संबंध तुद्धिता अग्नेर सुदृप्त अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से जैसे चिन्हगारिया निकलतीं है यस्मा पराद सर्वे भाव विस्फुलिंगा बजायती अक्षर ब्रह्म से सब भाव उत्पन्न होते जैसे अग्नि प्रज्वलित अग्नि से चिन्हगारिया निकलती है जैसे पर से सब कुछ उत्पन्न होते है विस्फुलिंगाएव जायंत तुल्य तरह से वियंती तो उत्पत्ति के लिए बता दिया चिन्हगार जैसे निकलती है अंत में फिर जिस ब्रह्म में सब लीन हो जाते हैं इतुक्त द्वितीय मुंडक द्वितीय मुंडक में आया है केते सर्वे भाव अक्षराध विभोजन और भाव पदार्थ कौन है अक्षर शो अलग होते हैं। कथम बा विभक्ता है संत तत्रिय पृथक होकर के फिर उसमें लीना कैसे होते हैं। किम लक्षण बा तो अक्षरे क्या लक्षण क्या है एतद तीवक्षा अधूना प्रश्न उद्भावी इसकी विवक्षा खत्म करने की इच्छा से आगे प्रश्न आरंभ करते है यस्मद कि तदक्षर शव यस्मदर यस्माक्षरा सर्वे भाव विस्फुलिंगा जाये थी तदक्षर कि उसके साथ अन्वय ओ ब्रह्म किस लक्षण तत्र से अपनी उक्त द्वितीय मुंडक उत्तम यथा सदिप्ताद विश्वलिंगा सहस्र सबंध स्व रूपा ये मंडकोपनिषद मंत्र अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से विश्वलिंग हजारों निकलते उसके समान तथा अक्षराद विविधा सौम्य भागा प्रजाते अक्षर ब्रह्म से विभिन्न प्रकार कार्य उत्पन्न होते त्र सेवा ब्रह्म हो जाते ये मंत्रेण ये कहा गया है मुंडकोपनिषद ब्रह्म का लक्षण क्या है कैसे विभक्त होते हैं कौन से उत्पन्न होते हैं ये सब कहने के लिए मंत्रोक्ता दस्य ब्राह्मण से भाव यह प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग में आई ब्राह्मण होता है मंत्रोक्त अर्थ का विस्तर अनुवादी मुंडक उपनिषद मंत्र अन, मंत्री मंत्र के अंतर्गत मुंडोपनिषद के अर्थ को विस्तार से अनुवाद करने वाले ब्राह्मण वाक्य ब्राह्मण के अंतर्गत ये प्रश्नों को निषोधे इसलिए जो को कहा मुंड है अत्र अक्षर स्वरूप सेवेक्षित अक्षर ब्राह्मण स्वरूप तर्थम उसका निश्चय करने के लिए कहानी सपंथ इत्यादि प्रश्नों आगे प्रश्न करिए कौन सोते सोते हैं कौन जागृत है ये सब प्रश्न है कहानी सपन इत्यादि प्रश्नों जागरित आदि न धर्मी विशेष निर्धारण कौन जागते हैं कौन सोते हैं कौन सपन देखता है में कौन रहता है ये सब प्रश्न है ये जागरित स्वन सुनों को देखा करके जागरिक कौन सुस्वती अवस्था में कौन है उसके बाद कौन है तूर्य कौन है ये विशेष निर्धारण करना के अक्षर का है निर्णय करना अन्य तो जागृत नहीं हो तो शंका होगी शंका होगी आत्मा में जो जागृत स्वप्न संश्रुति आदि सब रहे तो आत्मा निर्विशेष नहीं हो सका है तब तो निर्विशेष तो निर्णय सिद्धि पर ब्रह्म विद्या का विषय अक्षर है निर्विशेष ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म निश्चय करने के लिए जागृत स्वप्न कथन करेंगी आत्मा का काम ही दिखायेंगे भावना स्वरूप विभागा विवक्षा तोन उदय प्रचल दृष्टातला ये भाव तत्व निर्गमनमें एक पृथ्वि कार्यकर्ण अक्षराद विभाग पतिन मत भाष्य उत उत्ता दृष्ट्य भावान स्वरूप विभाग आदि भाव पदार्थ स्वरूप अलग अलग उत्पन्न होते है तान पुनर्दय प्रचलती पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं ऐसे दृष्टान्त दे करके जहाँ एक हो जाते हैं उससे विभाग से निकलते हैं अक्षर में एक होते अक्षर से निकलते हैं ये तो अक्षरे एक ही भूतान अक्षर ब्रह्म में एक होते पृथ्वी आदि कार्य जितने पृथ्वी आदि भूत कार्य करण शर्ण आदि अक्षरादि विभाग प्रती होती जहाँ एक होते वहाँ से निकलते है पावन मात्र न भाष्य होता है भाष्य में से कहा मंत्र है अथवा हरिणाम सौर्याणी गार्ग्य पत्र शौर्याणी सूर्य के पुत्र गार्ग्य ने पूछा भगवान ये ते पुरुष कहा सपनती पुरुषों में कौन सोते हैं जागृत तो अवस्था में व्यापार करते हैं स्वप्न अवस्था में अपने व्यापार शांत हो जाता है कहानी अस्वीन जागृति उसमें जागते के जागृत अवस्था तो में कौन व्यापार करते हैं भी कौन जागते रहते हैं कौन व्यापार त्याग कर देते हैं और कौन जागते हैं कतर ऐसा देव स्वप्न ये देव स्वप्न देखने वाला कौन है कतर ये कार्य आत्मा का सब कुछ देव तो देव है इंद्रियों को भी देव सदस्य का इसमें कौन सपन देखता है कस्य तत् सुखम होती सर्वे सम प्रतिष्ठित होती है सब सब प्रतिष्ठित होते है इसमें कहानी सपनती प्रश्न के द्वारा जागृत काल में व्यापार करते हैं और कौन सोते हैं तो उसका उत्तर देंगे सूत्रादि इंद्रिय सपरा अवस्था में व्यापार त्याग कर देते हैं कहानी जागृति तो कहेंगे प्राणाग्रह जागृति प्राणाग्नि रुक जागृते है ये उत्तर देंगे कतोर ऐसा देव सपना नेंगे दे, मन देव स्वप्न दिखता है आगे कश्यता सुखम होती है अवस्था में क्या धार्मिक तो आनंद होता है तत्वता दिव अग्रे यस्मात् सर्वे भावलिंग जायते सब अक्षर ब्रह्म से स्वभाव विस्फुलिंग जैसे उत्पन्न होते हैं त्र चीय लीन होती उत्तम द्वितीय मंडकी कर् अक्षरा विभज कथम विभक्ता लीनों के लक्षण किया ब्रह्मगा एत अ प्रश्न भाव भगवान एक मती शरादी शिहां क्षेत्र कौन शोत ये प्रथम प्रश्नों शाप कुर सोते हैं अर्थात स्वप्न कुरंती स्व्यापार दुपर मत जागृत कला में व्यापार करते हैं व्यापार से उपर तो हो जाते स्वप्न अनद्रवस्थ में प्रथम प्रश्न हो गया द्वितीय का अस्म जागृति जागरण अनिद्रवस्था अनिद्रा अनिद्रवस्थ में कौन अपने व्यापार करते जागरण स्व जागृति रहते कौन ही द्वितीय प्रश्न हो गया तीती है कतर कार्यक्रम लक्षण स्वप्न कार्यकर्ण है ही कार्य शरीर है कर्ण इंद्रिय है, है इनमें से कौन स्वप्न सा, दिखता है स्वप्न नाम जागृत दर्शनिवृत्त जागृतवत अंत शरीर दर्शन जागर दर्शन होता है जागृत अवस्था में से निवृत्त हो गया इंद्रिय स्विवृत्त होने पर उपरूत होने पर जागृत कि जैसे शारीरिक होता है तत्किन कार्य लक्षण देव निर्वर्त्यते कि चेत कार्यलक्षण अथवा लक्षण के द्वारा दिखा जाता है ठीक है तत्र आद्य प्रश्न न जागरित से धर्मी पृष्ठ एक तस्वीन पुरुषे शरीर पानी आदि मत कहानी करनानि सपंती ये प्रश्न प्रश्न है कौन सोते हैं तो व्यापार उपर तो हो जाते हैं कि कौन जागते हैं जागरित धर्मी स्वप्ने ये व्यापार उपर में जागरित नास्तिक जिसके व्यापार ऊपर पर सप्न अवस्था में जागृत तो नहीं होता है स तस् धर्मी वही धर्म ही इंद्रिय इंद्रपर तो हो जाते हैं तो जागृत का धर्मी होगा ऐसा निश्चय का निग्रह निश्चित हो सके तो इसलिए प्रश्न करते कौन सोते हैं अर्थात जागते जिनके व्यापार समाप्त होने पर निद्रा होती है द्वितीय अवस्था शरीर रक्षण कस्य धर्म कहानी जागृति कौन जागते रहते कहानी अस्मिन जागृति शरीर रक्षा करने वाले कौन है तीन अवस्था में तो उसका उत्तर दे प्राणाग्नि शरीर रक्षण तीन अवस्था में किसका धर्म है जागृत तो अनुपरत तो व्यापार से प्राण से देह रक्षक तो उपर जो अनुपरत्त तो व्यापार तो जो व्यापार से तो उपरत नहीं होता है हमेशा जागता रहता है प्राणाग्नि वही देह का रक्षक हो सकता है द्वितीय प्रश्न हो गया तृतीय न धर्मी पृष्ठ कौन देव स्वप्न है वो मन देव उत्तर देंगे चतुर्थ में धर्मी, चतुर्थ सुस्वधर्मी देखा है भाष्य में उपरते जागृत स्वप्न व्यापार जागृत स्वप्न व्यापार समाप्त होने पर यस निरायासक्षण अनावाधम सुखम कस्य तसन्न निरायास निश्चे चेष्टारहित तो होकर के बाद रहते तो सुख होता है सुखमसम ऐसे सुख पराम होता है सुख कश्य होता है धर्मी कौन ठीक चतुर्थ प्रश्न है न अवस्थात्रय विनिर्मुक्त नहीं चतुर्थ है नीस्वी का धर्मी पूछा गया सुखम अहम समिति अति तौकर्य उठने वाले परामर्श होता है सुख से सुया परामर्श से सुख से सुसुप्ति संबंध अवगमती के संबंध साल में सुख था किस में है उसका उत्तर देंगे आनंद में पंचम प्रश्न अवस्था से तीनोवस्था स्वप्न से तीन अवस्था हे अवस्था उनका जो अठान चतुर्थम अक्षर पृष्ठ तत्क कार्यलक्षण देव निवर्त कि स्वप्न प्रश्न किया था कार्य का शरीर अथवा प्राणवा कर्ण मनादींद्रि पदार्थन उक्त तम कार्य अथवा निवृत जागृत दर्शन तपन उसके साथ अन्य हो जाएगा आगे तत्क कार्यलक्षण है वहाँ के अन्य हो जाएगा तत्पद पूर्वापरव संप आगे प्रसन्नमिति ऊपरे च जागृत स्वप्न व्यापार है यसन्न प्रसन्न क्या है विषय संपर्क कालुष्य रही प्रसन्न है स्वच्छ स्वच्छ क्या विषय संपर्क होता है कालुष्य विषय संपर्क कालुष्यता अभाव से प्रसन्न है जागृत काल में स्वप्न काल में विषय संपर्क है जागृत काल में तो स्थूल विषय संपर्क है स्वप्न काल में वासनामय विषय विशेष संपर्क है वो कालुष्य कालुष्य का भाव हो जाता है तो स्वच्छ हो जाता है सुरस्वती अवस्थान निरायास लक्षण निरायासे न चेष्टा है विक्षेप निराया निकाल से विक्षेप अभाव मात्र निक्षेप का भाव आवरण तो रहता है सुरस्वती अवस्थान अन्यथा ग्रहण जागर स्वप्न में होता है अग्रहण सुरस्वती में भी है अग्रहण स्वरूप का अग्रहण आवरण कार्य जागर स्वप्न सुस्वी त्यों सशुति में केवल विक्षेप का अभाव हो गया जो कि जागृत स्वप्न में विक्षेप है अन्यथा दर्शन विक्षेप अभाव मात्र है लक्ष्यते अभिव्यज्य अभिव्यक्त होता है तो हो गया लक्षण निरायस लक्षण निर्वात स्थापित दीप आलोकवत अनाबाधम वायु रहित स्थान में स्थापित दीप का आलोक जैसे शांत स्थिर रहता है ऐसे विनाश रहित अनाबाधम सुखम ये शुका शुका। किसको होता है? कस्ये एत एत सुखं। ये होता है है भवति ये प्रकाशमान स्वाप समिति परामर्श मूलभूत इसे परामर्श स्मरण होता है उसका मूल सुखानुभव होना चाहिए ये सुख कश्य होता है किसमें होता है तस्मिन् काले जागृत स्वप्न व्यापारा दरता कसन् सर्वे सम्य एकीभूता सम प्रतिष्ठिता तो जागरूक स्वप्न व्यापार से उपलब्ध होते हुए सब एक हो जाते हैं प्रतिष्ठित होते हैं ठीक है यद्यपि पंचमे न प्रश्न तूर्य पृछते पंचम प्रश्न के द्वारा तो तूर्य जागृत सपन सुश्रुति से विलक्षण आत्मा का प्रश्न है न सुस्वती सुश्रुति का नहीं तथा भी, फिर भी कहा का तस्मिन काले अथा सुश्रुति अवस्था में किसमें सब एक होते ये प्रश्न क्या तो सुश्रुति अवस्था में प्रश्न क्यों क्या वो तो तूर्य है से विलक्षण तथा संसार दशायाधि तूर्यावस्था अभावना सर्वोपाधि रहित तूर्या अवस्था चतुर्थ अवस्था संसार में नहीं है संसार में तूरी अवस्था चतुर्थ उपाधि युक्त है उपाधि अभाव उपाधि रहित अवस्था नहीं और सर्वोपाधि रहित तूरी अवस्था अभावेन विवेकता तो एवं तदर्शनीयता संसार दशम सर्व उपाधि रही है तुरी अवस्था तो उसको दिखाना तुरी अवस्था को विवेक से दिखाना है सुसूप अज्ञानी सत्य भी सुसुत में तो अज्ञान है इतर उपाधि राहित है ना अज्ञान होने पर भी अन्य कार्य रूप स्वप्न मन अंतकरण इंद्रिय आदि कुछ नहीं रहते हैं अन्यथा ज्ञान नहीं है अज्ञानते तो है इतर उपाधि राहित न त्रे सर्वोपाधि विवेक करणे न सउपाधि से विवेक करके, तूर्य प्रदर्शन से सुक तूर्य शुद्ध स्वरूप का प्रदर्शन सुकर है यद्यपि जागर सपन में भी तूर्य है कि नहीं उपाधि युक्त है उपाधि रहित तूर्य अवस्था नहीं ऐसा है उपाधि रहित नहीं अज्ञान रूप उपाधि है केवल अज्ञान है आवरण रूप विक्षेप नहीं सब अन्यथा दर्शन नहीं नहीं सब उपाधि विवेक करके तूर्य को देखा सकते हैं। तस्मिन काले तूर्य प्रदर्शन दिखाने के लिए सर्वस प्रतिष्ठा सम्यक एक तद आत्मभाव प्राप्त विलय गता आत्मभाव को प्राप्त होकर लीन हो जाते सब भाषा में मधुन रसवत समुद्र प्रविष्ट नदी विवेक अन्य संगता सम प्रतिष्ठिता मधु नाना पुष्प के रस हो जाते हैं उसके बाद पता नहीं चलता किस पुष्प का क्या रस है ही हो गया समुद्र नदी आदि बच्चे समुद्र में प्रविष्ट नदी नाला आदि पानी प्रविष्ट होकर के समुद्र ही हो गई उसके बाद पता नहीं चलता ये गंगा का जल है ये नाला का जल है ऐसा नहीं सब समुद्र हो गया इसी प्रकार विवेक अनाहा विवेक योग्य नहीं होते प्रतिष्ठिता संगत संप्रतिष्ठिता होती किस्में सब एक हो जाते हैं। एक ही सम्यक एक टीका तद तदात्म भाव प्राप्त विलंगता मधुन रसवद नाष्परसा मधुन एक नानापुष्परसा मधुमे एक तद्वत विवेक अभाव दृष्टान्त तो मधुन रसवद समुद्र प्रविष्ट नदी आदिवत ये जो दृष्टान्त है किसके लिए विवेक भाव मात्र नवेक भाव विवेक नहीं होता है में अलग नहीं होता है सब एक हो गई तर्वात्मा लय वो सर्वात्मा लय वो नहीं होता है ऐसे विवेक नहीं होता है जैसे मधु में, में पुष्परस अलग अलग निश्चय नहीं होता है ऐसे सब का विवेक अलग नहीं होता है विवेक अन विवेक के लिए योग्य नहीं पूर्व विवेक अन पश्चात प्रतिष्ठित होती पहले सुश्रुति अवस्था में विवेक और हुए पृष्ठ ये कहते तो जो चतुर्थ प्रश्न किया था सुश्रुति का धर्मी संसुप्त यहाँ भी तो सुश्रुति अवस्था वाला को पूछा अनेना प्रश्न न पंचम प्रश्न से भी पंचम मतलब चतुर्थ के अंतर्गत पंचम पंचम प्रश्न से भी अन्य प्रश्न अविद्या वासना भी अविद्या के वासना से अभिव्यक्त अलग अलग नहीं एक रूप होता है अवस्था में होने वाला सब पुष्ट ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका उत्तर दिया परे आत्मनि अक्षर सम प्रतिष्ठित है इतने वक्ष आगे कहीं परे आत्मनि अक्षर ब्रह्मतिष्ठित होते अज्ञान संप्रतिष्ठाना संप्रतिष्ठानवस्था में अज्ञान में सब लीन होंगे कार्य कारण रूप अज्ञान है सुस्ती अवस्था में ऐसा ही दृष्टा इत्यादि अज्ञान प्रतिबिंबित से भक्तुरान ऐसे ही दृष्टा सोतामंतारूप से कहा गया अज्ञान प्रतिबिंबित उचिताभाष भोक्ता है जीव उसके भी प्रतिष्ठा कहेंगे आगे परे ब्रह्म अच्छा यम अज्ञान अभावक्त वो जो चतुर्थ तूर्य है अछाया छाया ज्ञान अज्ञान रहित ये कहीं में पृष्ठ में इसलिए पंचम प्रश्न से अवस्था से विलक्षण भी, भी तुर्य पूछा गया है न कि सुसूचि अवस्था वाला नन कार्य कारण व्यतिरिक्ते समानकरण सामने कस्मचिदगते कस्म संप्रतिष्ठता विशेष प्रश्नों घटे कार्य है सर कारण है इंद्रिय अथवा भूत कार्य है शरीर कारण ही पंचभूत तन कार्य कारण से भिन्न संप्रतिष्ठान का अधिकरण कोई है कार्य कारण को छोड़कर के कहीं रहते काग्रह अवस्था में कार्य है कार्य कारण से अतिरिक्त किसमें आशित होते हैं ऐसा यदि पहले महानुम हो कस्मिन किसमें रहते हैं ऐसा अवगत है फिर प्रश्नों का किस रहते हैं कश्मीन प्रतिष्ठित है कसमिश्चित प्रतिष्ठित है किस में रहते हैं इसे ज्ञान होने पर फिर किस में प्रतिष्ठित है ये विशेष प्रश्न होगा कार्य कारण से अतिरिक्त कोई एक है जिसमें सब कुछ रहते हैं कारण से अतिरिक्त कोई है जो कारण भी उसमें आश्रित होगा कार्य कारण से अतिरिक्त ये इसे ज्ञान होने पर प्रश्न होगा किसमें किस ये तीनों अवस्था प्रतिष्ठित होते हैं और सूर्य कौन ये प्रश्न होगा नससे अवगति रस्ती कार्य कारण से अतिरिक्त कोई है जो सबका आश्रय उसका ज्ञान है नहीं न तो संप्रतिष्ठान से साधिकरण सामान्य अधिकरण ये प्रश्न करने वाला शंका करता है सब कुछ रहते हैं और कौन है अधिष्ठान तो प्रश्न होता है सब कुछ कार्य कारण से अतिरिक्त किस रहते हैं सब अज्ञान में लीन हो और वो अज्ञान का भी आश्रय वो किस में रहते है ये प्रश्न कैसे होगा यदि कहीं संप्रतिष्ठित ऐसा निश्चय हो तो किस में प्रतिष्ठित तो प्रश्न बनेगा ये शंका करने वाले कहता है और सिद्धांत की तरह से कहा जा सकता है ये प्रतिष्ठा शब्द सुनकर आ, प्रतिष्थान? प्रतिष्थान? तो के कार्य सम्रतिष्ठान से साधिकरण संप्रतिष्ठान सम्यक प्रतिष्ठान तो प्रतिष्ठित होना प्रतिष्ठित होगा मतलब कोई अधिकरण होना चाहिए यदत संप्रतिष्ठान हम तधिकरण जो संपत्ति स्थान है कोई उसका अधिकरण होता है कोई प्रतिष्ठित है तो किसमें होता है सामान्य न अधिकरण अवगति सामान्य से सा अधिकरण का ज्ञान हो जाता है तो प्रतिष्ठित होते मतलब किसमें तो प्रतिष्ठित होंगे तो कौन है ये प्रश्न हो जाएगा के इसे नवाच्य शंका कर निवार्य कथा ऐसा नहीं कर सकता तो। और प्रतिष्ठित होंगे तो सब अपने उपादान में रहेंगे और किस में रहेंगे कार्य जितने रहें अपने कारण में उपादान में रहेंगे तब तो उपादान नाम चेतन अचेतना तद अधिकरण होते प्रतिष्ठित होते मतलब सब कुछ अपने कारण में रहेंगे कारण में ही सब कार्य रहता है और अलग कौन होगा वो चेतन ही उससे अतिरिक्त से चेतन से है उससे अतिरिक्त को कोई चेतन में आशित होना कोई जरूरी नहीं जो कुछ रहता है कारण अपने अपने कारण अपने कारण सब कारण में रहेंगे जैसे नष्ट हो जाता है तो कारण रूप हो गया सब कारण होकर रहेंगे उससे अतिरिक्त चेतन तो प्रसिद्ध नहीं तो किस में सब प्रसिद्ध प्रतिष्ठित है ऐसे प्रश्न नहीं बनेगा ये शंका करता है पूर्वक में न्यस्तिकवत स्व्यापारा दूपरता पृथ पृथ एव स्वात्मनि अवतिषंत कुत प्राप्ति सुस्थपुरुषाण कर्ण कस्मचि एक हीगमन शायद प्रस्तुत तो न्यस्तिकाणवत्त जात्रादी छेदन करने के लिए वो काम करके उसको रख दिया कोई रख दिया वो अपने आप अपने, अपने सामवाहिकाण में आसितर त स्व व्यापार व्यापारणी दात्र के द्वारा व्यापार के छेदन दे उसको रख दिया से अपने अपने दात्र स्वामिक कारण में रहेगा अन्य कोई साधन है अपने स्वामिक कारण में रहेगा पुत्र पुत्र रहेंगे स्वात्मनि अपनी अपने उपादान में रहेंगे कार्य अपने उपादान में आश्रित्व तो होता है ये तो न्याय लोग बताते हैं कार्य अपने सामवायिक में रहता उपादान कारण में पट तंत्र में आशित घटमृद में आशित ये तो वैसे दात्रा आदि अपने उपादान में आश्रित होंगे अपने स्वरूप में ये तो युक्त है कुत्त प्राप्ति सुश्रुत पुरुष अवस्था में है वो फिर कहाँ रहते हैं उनका आश्रय कौन होगा अपने कारण में तो होंगे कस्मिन सिद्ध एक ही भावगमन किसमें सब एक हो जाते हैं सब एक हो जाना दात्रा है रुपावड़ा है कुठार है अन्य अन्य सब साधन सब एक तो तो सुश्रुत पुरुष एक हो जाते हैं ये शंका का कहाँ अवसर है पूछने वाले की क्यों शंका इसे हुई ये शंका करते वाले पूर्व पिछले पूछता है ठिकान दात्रम नाम सस्यादि लवनाथम शास्त्र विशेष दात्र है दामनी होता है दात्रम छेदन करने वाला सस्यादि छेदन करते हैं स्वात्मी अवतिष्ठ स्वात्मी कहते हैं सो उपाधान उपाधान कौन अपना स्वरूप होता है सुस्वत्व पुरुषाण इति सुसुत पुरुषाण कर्ण किसमें एक ही भाव सुसत्व पुरुषाण यानी कर्णा तेजा सुसुत पुरुषाण कर्णा ये सामान सत्य नहीं जो सुसुप्त पुरुष है उनका कर्ण सुसुत पुरुषाण यानी कर्णी तेजा दोनों सत्य है जो पुरुष है उनका कर्ण ऐसे ही दृष्टा श्रोता मंत्र आदि कहेंगे पुरुषाणाम अपनी एक ही भाव से वक्षमाण हो तो पुरुष भी एक हो जाते हैं वह पुरुषाणाम अथवा पुरुष भी कह सकते हैं सुसुद पुरुष भी एक हो जाएंगे अश्विन पक्षे कर्णान चाहती चकार दृष्ट यदि सुशुत पुरुषों का भी एक ही भाव पहले कहा गया सुसुत पुरुषों का जो कर्ण वो एक होते हैं दूसरे पक्ष में कर्ण भी एक होते हैं सुसुद्व पुरुष भी एक होते हैं तो बीच में चकार अध्यय करना करके पूछने वाले कहता है पूछने वाले की संख्या की कहाँ से प्राप्ति कुत प्राप्ति कुत प्राप्ति प्लस टू संख्या पूछने वाले संख्या की प्राप्ति कैसे हुई क्योंकि ऐसा देखा तो गया सब अपने कारण में रहते हैं और सब एक होना तो इसे मालूम नहीं तो इसे प्रश्न क्यों है ठीक होते मिल करके परार्थ अन्य के लिए कार्य व्यापार तो करते संहत हेतु नाम परस्विन चेतन सामान्य नगते ये सब इंद्रिय शरीर आदि मिल करके कार्य करते सहत होने कारण सहतत्व हेतु के द्वारा निश्चित हो जाता है तत्परार्थम यहा तर, तर, तर ये शरीर इंद्रिया संघत इसलिए परार्थ इनसे भिन्न किसके लिए ये व्यापार करते हैं भिन्न कौन होगा परस्मिन चेतन ये सब जड़ है उनसे भिन्न चेतन के लिए जैसे गृह में मकान सब है ईट पत्थर दरवाजा सब मिलकर करके गृह स्वामी के होते हैं जैसे शरीर इंद्रिया आदि सब मिल करके व्यापार है। करते हैं तो उनका स्वामी कोई चेतन होना चाहिए तो इतने निश्चय हो गया देह आदि देह करण आदि इंद्रिया आदि है ये होने के कारण परार्थ है पर कोई चेतन है ये सामान्य ज्ञात हो गया सामान्य ज्ञात होने पर फिर प्रश्न होता है ये चेतन कौन है जिसमें ये सब प्रतिष्ठित होते हैं प्रस्तुत विशेष प्रश्न युक्त पूछने वाला विशेष प्रश्न कर है सुरस्वती अवस्था के बाद तीनों अवस्था किसमें एक हो जाते हैं किसमें आशित होते हैं उनसे विलक्षण पूछना संभव है इतिहाय युक्ता तो युक्ते तो आशंका सिद्धांत करता है आशंका तो युक्त है स्वाम्यर्थ अर्थानि अर्था भाष्य में यत संहता कर्णी स्वाम्यर्थ परतंत्रानि च जागृत विषय जागृत काल में दिखा गया ये संहत होते कर्ण स्वस्वामी के लिए होते परतंत्र है स्वतंत्र नहीं गृहस्थ जैसे स्वामी के लिए जैसे कर्ण दात्रादी अपने स्वामी के लिए होते हैं तो जागृत स्थूल जाग, शरीर सूक्ष्म शरीर इंद्रिय शरीर ये सब संहत होकर स्वामी के लिए होना चाहिए स्वामी अर्थानी का अर्थ क्या संघात अभिमान्य अर्थानी संघात अभिमानी अभिमानी है हम अभिमान करने वाले उसके ही तस्मात्पेपी संहता नाम पारतंत्र ने कस्मिश्चित संगति न्याया भी सहत होने पर पारतंत्र होकर के किस में संगति एक होते है। ये हैं ये तस्मात आशंका अनुरूप प्रश्न हो एम आशंका के अनुसार ही प्रश्न है ठीक है आशंका अनुरूप मन से विद्यमान आशंका अनुरूप बाची के प्रश्न मन में शंका है उसके अनुसार प्रश्न शब्द से अतः संप्रतिष्ठान विशिष्टे आत्मा न विशिष्ट आत्मा न पृष्ठ तो, किंतु उपलक्षित केवल आत्मा पृष्ठ वाक्यर्थ तत्परमा सम्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा सम्प्रतिष्ठान सौ के आश्रय विशिष्ट आत्मा न पूछा गया किंतु उससे उपलक्षित शुद्ध आत्मा पूछा गया कारण नहीं पूछा गया कारण से उपलक्षित शुद्ध संप्रतिष्ठान शौक एक होना एक होना सौ एक हूत विशिष्ट आत्मा ऐसा नहीं पूछा गया हो तो निर्विशेष शुद्ध पूछा गया उसे उपलक्षित है केवल आत्मा कारण से उपलक्षित होता है शुद्ध जन्माद्य सेने के लिए जन्माद्यपलक्षण तटस्थ लक्षण केवल आत्मा पूछा थे वाक्य तात्पर्य में कहते अत्र भाष्य में कार्यकरण संघात य कार्यकरण संघात लीन हो जाता है सशक्त प्रलय कालय भी प्रलय काल भी जिसमें प्रलय में कार्य करने भी नहीं रहते पुरा। वो क्या है उसको जानने की इच्छा करता हुआ प्रश्न करता सौन तो कौन होगा यदि कस्मिन सर्वे प्रतिष्ठित भवन थी किसम प्रतिष्ठित है प्रश्न किया गया ठीक है अन्तरम पृष्ठ स यदि पृष्ठम कश्मीर सर्वे कश्मे सम्प्रतिष्ठता हो पूछा गया इसी प्रश्न इसमें आ गया जागृत में धर्मी का धर्मी क्या है और उसके बाद है का है का आश्रय कौन ये प्रश्न क्या गया तस्में उपाच आचार्य उसके लिए आचार्य ने पिपलाद महर्षि ने कहा तस्में सह यथा गारिचे अर्क से अस्तम गर्वा सर्वा तस्वीर तेज मंडल की होती अर्क मरीचय सूर्य के मरीच रश्मि अस्तम गो सूर्यअस्त हो जाता है अस्तम ग अर्क सूर्य अस्त होते समय सब मरीच किरण एक हो जाते हैं सर्वा एक तेज मंडल की होती सब रश्मि धरो उधर पहले दिन में अस्त होते समय तेज में लीन हो जाते हैं एक हो जाते हैं उदय तचल रश्म फिर उदय अर्क होता है फिर, फिर जाती है वै प्रसिद्ध तरद मन की होती पर देश एक हो जाते हैं मन में कह स पुरुष तो स्वप्न अवस्था में पुरुषों न शिणी न पश्य न जिग्रती न सुनता है न देखता है, है न न अभिते बता व्यापार बताने व्यापार भी नहीं न आदत का न आनंद का नीसृजते ना सौती स्वता से हैं ठीक है मैं यहाँ पृष्ठम तुण चाहिए गार्ग्य तो यह पृष्ठम तो जो तुमने जो पूछा सुनो यहाँ मरी मरीचय रश्म अर्क मरीचिका तो रश्मि अर्क आदित्य अस्त गच्छत अस्त का दर्शन हो जाते हैं सर्वा सर्वाकत अशेषतः संपन्न एतस्मिन् तस्ज एक हो जाते हैं तेजो राशि तेजोक राशि ढेर है सूर्य एक जाते हैं विवेकान साम गति विवेकान एक हो जाते हैं, हैं। मरीचि पुनर तर्कुन उदय तक प्रचल फिर जब बार बार उदय होते फिर रश्मि फल जाती तस्य तस्य तीका में तर्क मरीच उसी सूर्य की मरीचि फिर कितने विकते दश दीक्षु क्षिप्य दस दीक्ष व्याप्त हो जाते यहां दृष्ट भाषमिका जैसे दृष्टान हाँ परे देव चक्षुरादि देवाना तस्मिन् एक मंडले ये दृष्टान्त जैसे बताया सूर्य के किन सूर्य में एक होते फिर निकलते हैं निखिल आदि मनोप्राण परे प्रकृष्ठ देवे द्योतानुवती मनसी यहाँ मनोप्राण प्राण है विषय इंद्रिय और कार्य ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिये न परे प्रकृष्ट देवे द्योतन मनसी यहाँ परदेव का था मन क्या परे देवे मनसी भाषा में परे देवे मनसी द्योतानुवती प्रकाश वाला उनसे देव शब्द से कहा चक्षुरादि देवाना मनस्तंत्र चक्षुरादि देव इंद्रिय मन क्या अधि न इसलिए मन में एक हो जाते हैं परो देव मन हो गया सब चक्ष देव सबसे पर हो गया मन क्योंकि उसके आदि नहीं सप्न काली एक हो जाते हैं मंडले मरीचिब सूर्य मंडले जैसे मरीची किरण एक हो जाते हैं ऐसे प्रकार मन में अविशेषता में गचती अपने अपने व्यापार छोड़ करके केवल मनो व्यापार रहता है जीजागरीशोच रश्मिव मंडलात् मन से प्रचरती स्व जो जागरण चाहता है जैसे रश्मि सूर्यमंडल से आते हैं ऐसे मन से ही प्रचार हो जाते हैं अपने व्यापार के लिए इंद्रिया जागृत में व्यापार करते हैं स्वप्न काल सोत्र आदि में शब्द आदि उपलब्धि करना मन से एक ही भूतानी वो स्वप्न काल में स्त्रोत्र आदि करण शब्द आदि उपलब्धि के करण मन में एक होता हो जाते हैं जैसे एक ही भूतानी इवो वस्तु तो एक ही भूत नहीं होता है क्योंकि इंद्रियों का कारण मन ही नहीं मन का कारण सूक्ष्म होता है इंद्रियों कारण सूक्ष्म होता तो कार्य का कारण में होगा इसलिए एक ही होता भूतानी वो कर्ण व्यापार नहीं इंद्रियों का व्यापार से उपरोत होते हो तरही तस्मिन स्वाप काले सब देवदत्ता दे लक्ष्मण पुरुष न सुनती उस समय सुनता नहीं है देवदत्तादि दे पुरुष स्वप्न कार्य में न फस्यती है न जिग्रती न रसोयते नतक ये सब का व्यापार नहीं करता है न्याय चेष्टा नहीं करता है सपितिताच लौकिक तो गया है, है ठीक हम सूत्रादि नाम एक ही भाव नाम व्यापारम व्याय मनस्तंत्र अवस्थान मात्र सूत्रादि एक हो जाते मन के साथ एक होने का क्या है स्व व्यापार व्याय अपने व्यापार को छोड़ करके मनस्तंत्र अवस्थान मन के अधिन कर रहा ना न तो मुख्यमंत्र मुख्य, मुख्य एकत्व नहीं है मन प्रकृति का अभाव है ना मन है प्रकृति इंद्रिय का प्रकृति मन नहीं मन प्रकृति का तो नहीं उनसे अप्रकृतपति प्रकृति तो में लय होता है कारण मन तो प्रकृति नहीं इंद्रियों का इसलिए उसमें लय का अर्थ नहीं अपने व्यापार छोड़ करके केवल मन के अधीन हो जाना इतने तद अनुपति अभिप्रत्य एव कार इवका इव मन से एक ही होता दिया न इयती इनायत इनो ग्यर्थ से, से रूप तो तो में न गति इन गर्थ की तो यंग में धातु रेखा चौला देखे सोमवार हलाद से होता है यंग। ये सवर प्रयोग है तो छांद से प्रयोग इन धातु से यंग तो चलती कुछ नहीं करता व्यापार ऐसे में इतने बताया सब जागृत काल में इंद्रिय व्यापार करते हैं स्वप्न अवस्था में इंद्रिया अपने व्यापार छोड़ करके मन में एक हो जाते हैं अर्थात जागृत अवस्था के धर्मी इंद्रिय से जागरण होता है और स्वप्न अवस्था में मन रहता है मन स्वप्न दिखता है मन, मन, मन होगा और आगे कहेंगे कहानी जागृति तो उसका उत्तर देंगे प्राण अग्नि जागते है देह की रक्षा करने वाले जागृत स्वप्न सुस्वती अवस्था में प्राण रूप अग्नि देह रक्षण करते है भद्रं ओ भद्र गणेज भद्रशेवा शि